मुस्कुराते आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए जैसे ग्लोबल सबमिट में काफी मेहमान आए हुए हैं उनसे हम लोग मुलाकात करा रहे हैं आप सभी की तो अभी हमारे साथ श्याम गुप्ता जी हैं, नोएडा दिल्ली से तो आप सभी की तरफ से श्याम गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत हैं। कैसे हैं आप बहुत बढ़िया जी जी जी श्याम गुप्ता सर अपने बारे में बताइए क्या करते हैं आप नोएडा में सर मेरा नाम श्याम गुप्ता है मेरा करता से। अच्छा अच्छा और मैं काफी के लिए गया था हाँ हाँ तो वहाँ पर करीब बीस साल वहाँ पर कंपनी का बिजनेस था वहाँ पे, अरे में मास्टर से वाँ वाँ पे एक किया, और हमारा अच्छा। घर तो भी है, भी है वहाँ पे, में, अच्छा। लेकिन ओम शांति में हम लोग मेरी बहन है बड़ी मुझसे वो काफी करीब पंद्रह साल से हुए कुछ ऐसी समस्या आई थी थोड़ा सा कहते ना कि वो दीदी हमारी ना बहन है ना ना वो ना हमें करती थी परेशान हो बिल्कुल तो मेरे साथ आओ तो तो, तो, तो वो में रहती हैं उन्होंने तो मुझे बुलाया नवम्बर नवम्बर में किया लास्ट ईयर मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा मुझे <laughs> फिर फिर मैंने मैंने मैंने उस टाइम से से ही कुछ चीजों को त्याग पत्र दिया दिया क्या बात चालू कर दिया मैंने। जी जी जी जी ये नहीं नहीं बाहर का खाना वगैरह उसके जून में जी जी जी पहाड़ों में घूमे माइंड को इतना रिलैक्स मिला मुझे दिल को भी अच्छा मुझे लगा यहाँ पे फिर मैंने वापस गया चार दिन का हमारा यहाँ पे विजिट थाने पूरी तरह से अपना जो भी था जो साइड वाला था वो सब मैंने खत्म कर दिया अच्छा अच्छा जैसे जो भी था ना जो हम लोग बोलते कि नेगेटिव बिल्कुल बिल्कुल और आज की डेट में यह मैं बहुत खुश हूँ जो भी मेरा मन करता है या घर बनाऊ यहाँ पे hmm. में और मैं यहीं पे कुछ टाइम बाद दस पाँच साल बाद यहाँ पे आके हो <laughs> और बाबा के साथ रहू सेवा करूँगा और मतलब तो यह क्या है जीवन है मेरा जो हाँ, बच्चों को सेटल करने के बाद बस मेरा प्लान है की यही आके अपना घर बनाऊ अपना बाबा के साथ यही पेवा में लग जाऊंगा बहुत सर बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से यहाँ से अच्छा कहीं पे नहीं मिलेगा आपको जिंदगी सच्चा, सच्चा, सच्चा ही होती है। जी जी जी बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बात है आपने बताई के अनुभवों को और अब इस बार जैसे कॉन्फ्रेंस में आए ग्लोबल सबमीट में तो यहाँ का अभी जो चीजें चली उसके उसमें क्या अनुभव किया आपने सर बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ पे लोगों से, यहां से कलद, तो मैं तुरंत खुश हो गया एक दिन का तो अच्छा मिल गया सुबह भी मैं बैठा था वहाँ पे जो यहाँ के एम पी वगैरह अबुल वाले आए थे जो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा बस कोई सब सब नहीं है है है है बहुत बढ़िया जी जी बात अगरे अगरे है, सब जी जी कुछ कुछ नंबर वन भाई पहली बार आई हैं भी आप बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका भी क्या नाम है आपका सुजाता सुजाता जी बहुत बहुत स्वागत है और पहली बार आप आए हैं माउंट आबू तो आपका अनुभव कैसा है एक तरह जैसे कुछ शांति सी फील होती है वो फील हुई सबसे पहले जी जी क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ इतना भीड़ है ना मतलब सब कुछ ऐसा रहता है बहुत भागदौड़ वाला जी यहां जी यहाँ सब कुछ स्थिर हो गया एकदम आके ठहर गया ठहराव था यहाँ की लाइफ में बिल्कुल एकदम से दूसरा बहुत शांति का अनुभव होता है क्योंकि यहाँ के मुझे लगता है यहाँ के वातावरण में कुछ ऐसा है क्योंकि इतने सारे लोग मिलकर अगर मेडिटेशन करते हैं ध्यान लगाते हैं कुछ करते हैं तो शायद इसका इफेक्ट यहाँ की हवाओं पर पड़ता ही होगा तो मन बड़ा शांत हुआ एक जो कहते हैं ना कि दिमाग पूरी टाइम चलता रहता है दर दर दर दर। <laughs> तो वो चलना पहले तो बंद हुआ दूसरा गल से बहुत शांति का अनुभव हो रहा है ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा जो यहाँ पे आके हुआ है जी और बाकी जी। प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हो रहे हैं सारी डेकोरेशन बहुत अच्छी हो रखी है सब इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं सबसे मिलकर देख अच्छा लग रहा है सबको जी ध्यान hmm. जो, जो, तो be तो तो जो कल का एक्सपीरियंस था वो तो मैं बता ही नहीं सकती मैं शिवानी दीदी को शायद बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ अरे वाह यूट्यूब पर तो जैसे ही मैंने मतलब ऐसा होता है ना हम किसी चीज की तरफ जाते हैं जैसे ये ओम शांति में गए मेरी बुआ जी करीबन तीस साल से ओम शांति में है अच्छा कई साल पहले आते खाना हाँ। तो तो मतलब तो नहीं खा रहा कोई खुद ही बना के मतलब बड़ा रहता था की मतलब कैसे कोई कर सकता है लेकिन जब आप देखते है न की अभी लग रहा है की कर सकते है हाँ <laughs> वो होता है ना उम्र की एक समझदारी आ जाती है है है तो आप समझते हो कि सामने वाला आदमी ये क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा रहा और और जी जी तो अगर आपको मन में शांति चाहिए ईश्वर चाहिए कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में तो आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा तीन चीज बोलता हूं। जी जी जी मैं साल से जितनी भी जो कहते तो है बोलते हैं इसे नाम नहीं वो सब चीज़ हो गई बाबा ने ताकत और मैंने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया मैं सोचने लगा कुछ और टाइम था मेरा कहीं और काम है कहीं और बैठा के दोस्त भी बताने लगे मुझसे लगे, लगे। बिल्कुल बिल्कुल तो चलिए श्याम गुप्ता जी एंड सुजाता गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप दोनों ने बहुत ही सुंदर अनुभव साझा किए अच्छा लग रहा है हमसे सुनकर और मुझे लगता है कि हमारे सभी बंधुओं को भी बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेशन को सुनकर अच्छा लग रहा होगा तो लाइफ में कोई ऐसी मुश्किल घड़ी आती है हमारे पास और वो मुश्किल घड़ी भी एक हमारे पीछे जो है नए जीवन को लेकर आती है हमको ऐसा लगता है कि मुश्किल आ गया मुश्किल आ गया ठीक है उसे सहन करना है समझना है और वहाँ से हम लोग जब पार होते होते एक नए रास्ते पे आ जाते हैं एक नया हमारे लिए जो है नई अपॉर्चुनिटी होती हैं और उसे हम क्रैप कर लेते हैं तो जीवन एकदम बदल जाता है तनाव टेंशन से मुक्त हो जाते हैं जो आपका अनुभव रहा तो बहुत बहुत साधुवाद आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए जीवन के लिए नए नए लाइफ के लिए <laughs> चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और आप सुनाए हैं रेडियो 107.8 सुनते रहो ओके हम मिलेगा ये आ, मिल जाएगा नंबर है ना मैं भेज देता ले ले है हूँ आइए फोटो ले लेते हैं ग्रुप फोटो हो जाए आपको जा, यादगार जा, जा. है पनों से सुंदर ये अपनों का घर है पूरों की नगरी वरिष्ठों का चेहरा है सपनों से सुंदर ये अपनों का घर है पूरों की नगरी वरिष्ठों का चेहरा है धरती पे चंद कहीं भी गरी नमस्कार स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद और फिर से हम लोग अपने मेहमानों से बात करते हैं और हमारे साथ अभी नोएडा से एक और मेहमान है ओम शांति नमस्कार कैसे हैं आप मैं जी, जी जी जी मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में अपना परिचय हमारे श्रोताओं को जरूर दें। जी मैं मेरा नाम है दे अच्छा अच्छा तो बड़ा अच्छा लग रहा है हमें वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है जाने को नहीं कर रहा <laughs> तो हमारी की है। अच्छा है लग रहा ट्रेन या है जाएगा लेकिन अच्छा लग चंद्रमोहन जी यहाँ ग्लोबल जो सबमिट हुआ इसमें आपने काफी चीजें सुनी देखी तो कौन सी चीजें आपको अपील कर रही है अभी देखिए जी सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे हमने जो देखा सफाई हम्म जो हमने जो नोटिस दिया <laughs> साफ सफाई बहुत जी ऊर्जाएं हैं यहाँ पे पोस्टिव जी वातावरण बहुत बेहतरीन है सेवा भाव बहुत है भंडारे जैसे चल रहे हैं सुबह से लेकर रात तक दिन तो जी हमें बहुत अपील किया बहुत अच्छा लगा हमें जी जी मन बहुत प्रसन्न हुआ तो ये बाबा का दरबार है पहली बार आए हैं, तो आगे भी आना चाहेंगे बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका और जब आपका मन करे ज़रूर आ सकते हैं और अभी आप रेडियो से भी जुड़े हैं तो रेडियो में भी आप अलग अलग कार्यक्रम दे सकते हैं अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं और हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं जिनकी रुचि है बाहर से सेवा करना चाहते हैं कनेक्ट रहना चाहते हैं तो उनके लिए हम लोग ये सारी चीजें करते रहते हैं हम एक सेंटर के थ्रू हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये लेकर आई हम आ, दस लोग हैं बिल्कुल बिल्कुल मेरे है, दिनिश, दिनिश जी। जी। ये मेरे मित्र हैं जी, तो में एक्सपीरियंस शेयर ये कर ले करूँस जी सुना सुनाइए क्या हुआ दिनेश जी का कल फोन खो गया अच्छा अच्छा फोन खो गया मार्केट गए थे शॉपिंग के लिए रस्ते में कहीं निकाल लिया या गिर गया कुछ पता नहीं पता नहीं तो परेशान थे कि भाई फोन खो गया आजकल मालूम है कि फोन में सब कुछ होता है बिल्कुल तो फिर इन्होंने हम फिर इनके पास क्या है की इनकी वाइफ का जो फोन है मैं तो था जहाँ पे अकोडेशन जहाँ में रुका हूँ तो वहाँ था तो वहाँ से इनका फोन आया इनकी वाइफ का फोन खो गया है तो आप चले जाइए इनके पास वो परेशान हो तो मैं आया तो इनके पास वाइफ का फ़ोन भी ले गया उनके वाइफ का फोन उन्होंने मेरे को दिया मैं ले गया तो इन्होंने लोकेशन शेयर की हुई थी एक दूसरे के hmm. तो हम लोकेशन में पता चला कि वो आगे कोई गांव है उस आठ से यहाँ से करीब सात आठ किलोमीटर दूर तो उस गाँव में है तो हम गाँव में चले गए ऑटो करके लेकिन वहाँ हमें कोई ज्यादा मदद नहीं मिली हमें पता भी नहीं चला फिर हम गए पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन में हमने रिपोर्ट वगैरह लिखवाई तो वो कह रहे थे कि एक दो दिन लगेंगे हम टेस आउट करेंगे अब पहले तो इन्होंने बहुत फोन किए बेल्ट जारी को उठा लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई रात को फोन आया लड़के का कि फोन मेरे पास है किसका आ, अच्छा वो लड़के का लड़के का जिसने भी उठाया आ, आ, मेरे पास फोन है जी आपने फोन आप हमसे ले जाइए गाँव बता रहे थे दस बारह किलोमीटर दूर था आप यहाँ आइए और यहाँ से ले लिए रात के साढ़े बजे थे अब हम परेशानी अब साढ़े आठ बजे कैसे जाएं ऑटो वाले जाने को तैयार नहीं जी। तो हमने अभी मन में सोच ही कि कैब मैंने इनको को कहा हम कैब कर लेते हैं कैब से चलते क्योंकि आपका तो वक्त है आपको आप नहीं। जाएगा नहीं तो इतने अब हम बात ही कर रहे थे गेट से बाहर ही निकले अचानक एक कैब आई आ, हमने उसको मैंने उसको कहा हेलो उसने रोक भी ली कैब घर जा रहा होगा रोक ली तो हमें हमने उसको बताया कैसी ऐसी बात है तो कहने लगा हम गांव का नाम भी भूल ले कहना उस लड़के से बात करा उस लड़के से बात कराई तो लड़के ने गांव का नाम बताया तो हाँ, गाँव तो मैं जानता हूँ लेकिन वो गाँव बड़ा खतरनाक है वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं <laughs> वो इतनी जल्दी चीजें देते नहीं है देते भी हैं तो बड़े लड़ाई झगड़ा करते हैं और मारकाट भी करते हैं तो वहां जाना तो खतरे से खाली नहीं है <laughs> तो उन्होंने एक साथी अपना लिया साथी जिसको ढूंढने गए ना वो साथी तो मिला नहीं कोई दूसरा मिल गया अचानक से वो भी उनका मित्र ही होगा कहते तू चल साथ हमारे हम एक है तो एक से हम चार हो जाएंगे पहले हम तीन आते हैं एक और ले लेते तो अच्छा रहेगा तो हम करीब गए वहाँ गए वहाँ करीब सात आठ किलोमीटर दस बारह किलोमीटर था सात आठ उससे ज्यादा ही था तो रात रा, रस्ते में इतना अंधेरा पूरा अंधेरा था हम तो डर गए अंधेरा चारा था वो था जगद अम्बा अंबाजी अम्बाजी इस तरफ तो लड़के ने कहा शिव देखो सबसे बड़े शिव शक्ति ढाबा शिव का नाम आ गया इसमें और शिव शक्ति जब वहाँ गए तो लड़के जो देखा शिव शक्ति ढाबा पर बहुत सा दस पंद्रह मिनट के बाद लड़का आया लड़के ने हमें मोबाइल दे दिया सही सलामत ठीक से तो मैंने उससे पूछा भाई तुम्हें कहा मिला कहते हैं मेरी मदर को मिला था मैं तब ने मेरे को दिया हमने फिर आपको फोन किया तो देखो हम अगर कड़िया जोड़े देखो रात के टाइम अचानक से कैब का आ जाना वो अचानक कैब मिलता, मिलता है जोड़ते चले तो कहीं ना कहीं कृपा तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए तजुर्बेकार था बहुत अच्छा किया तो कहीं कही ना कहीं देखो जी फिर आदमी जब सच्चे मन से आता है भावना से आता है तो फिर मदद तो करा। मैंने पहले <laughs> तो तो ही कहा तो अनुभव था हमें अच्छा अनुभव हुआ कर जी, जी, जी। तो हमें अच्छा भी लगा बाकी देखो यहाँ पे तो वातावरण तो बहुत बेहतरीन छोड़ दिया उन्होंने गेट पर जी जी हाँ छोड़ दिया जो भी उसके चार्जेस थे वो ले था तो तो वो दिया लड़के बहुत बढ़िया पंद्रह साल का लड़का था पंद्रह सोलह साल का लगा जी देखो हमेगा पचास फोन किए लेकिन फोन नहीं उठाया बाबा ने ऐसा प्रेशर बनाया उसमें लौटाना ही पड़ा लौटाना पड़ा तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा लेकिन अच्छा लगा हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा जाने को मन तो नहीं कर रहा जी जी <laughs> तो हम, हम दोबारा आएंगे बिल्कुल बिल्कुल आइए स्वागत है आपका चलिए चंद्रमोहन जी बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस सुनाया आपने बहुत ही अच्छा लगा मैं और बहुत बहुत साधुवाद आपको और मैं चाहूँगा कि जिस दर पे आपको ये अच्छा अनुभव हुआ है अब आपको जो है रेगुलर सेंटर पे जाइए वहाँ पर बाबा का हमेशा याद कीजिए जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करें और साल में एक बार वहाँ से आना होता है सभी का और एक बार ग्रुप में आना होता है तो जैसा भी आपको मौका मिलता है तो आप दीदी -दी के पास अपना जो है डिटेल देके रखिए जब भी आपके यहाँ से इनविटेशन आ जाए तो मुझे भेज देना बोल देना तो दीदी तो -दी आपको थी। जो है पहले प्रेफरेंस आपको मिल जाएगा क्योंकि इन एडवांस अगर आप बोल के रखते हैं तो आइए तो आगे बढ़ते हैं आपके मित्र से भी बात कराइए हमारी जी क्या नाम है आपका मैं दिनेश कुमार दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है और कैसे हैं आप जी जी ओम शॉ और बताइए आपका ग्लोबल सबमीट का अनुभव बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ जी आप भी पहली बार आए हूँ जी जी जी देखते थे तो जी जी जी तो जी। मैंने सात दिन का पोर्स भी किया है अरे वाह। तो तो अच्छा यो, उसके बाद मैं यहाँ पर आया। हम्म जो इस तरह से उससे बड़ा अच्छा लगा तो मुरली में सुनता रहा हूँ मुरली सुन रहा हूँ मुरली में तो बहुत ही आनंद आता है अब लेकिन आके हमको ये लगा की यहाँ आके कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है अभी तक मन में बड़े सारे डाउट्स हैं, लेकिन और सबसे बड़ी बात मोबाइल खोया था खो गया, था और हम गया तो, हमारा सारा गया। आ, तो हमारे लौटने का भी उसी से होता है उसी से होता है हमने बड़े परेशान थे अब क्या किया जाए तो फिर मैं जब लौट के आया तो फिर बाबा के कमरे में गया थोड़ी देर में बैठा लगाया हमने बाबा से कहा बाबा हमारा मोबाइल दिलवा दीजिए चमत्कार बाबा का की <laughs> अच्छा <laughs> साफ सफाई स्वच्छता बहुत अच्छी है और कहीं भी हमने किसी को पान मसाला गुटखा कोई भी नशा नहीं करता है सिगरेट पीते हुए कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया है कहीं कोई गंदगी नहीं दिखाई दी अच्छा लगा और सभी सभी हमको अपने अपने ये लग रहा कि हम में घर आ गए हमारे भाई-बहन बिल्कुल बिल्कुल चलिए धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर अनुभव आपने सुनाया और बाबा की कृपा है आप पर तो उसको हमेशा अपने साथ रखिए बहुत बहुत साधुवाद आप दोनों को आप सुनाए है रेडोमोट वन वन जीरो सेवन पॉइंटेड एफ एम सुनते रहो मुस्कते शिव का झंडा दिलों पे कहराए मधुबन सप के मनों को महकाए ज्ञान सरोवर में मनसों का दलाए चांतिवंसा कहाँ कोई दल है स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम सबका सहारा यहां बसेरा जग का पूज यहां पेडल डेरा कितने युगों पे लगाए तेरा मुर्ली सुनाई किया रास सुने हैरा हुए हैं निहार उस नजर का असर नहीं स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम सपनों से सुंदर ये अपनों का घर है दूरों की नगरी परिष्टों का शहर